मंत्रपाठ सहना सहनौ सहनो सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नधीतमस्त मिषा शांति शांति शांति परमात्मा की विशेषताएं बताते हुए उसमें संपूर्ण ज्ञानों का भंडार उसको कहा सर्वज्ञता का बीज उसके अंदर विद्यमान है और ऐसा वह आदि विद्वान है, सारे विद्वानों का जो कारण है ऐसा वह विद्वान निर्माण चित्तम अधिष्ठाय उन चार ऋषियों के अंतकरण में उनके चित्त को आधार बनाकर और उसने कारुण्ञ्यात करुणा से युक्त होने के कारण क्योंकि प्रश्न ये उठा कि उसने क्यों दिया हमें वेदों का ज्ञान तो इसलिए कि उसके अंदर करुणा है जीवात्माओं के प्रति वह उनका कल्याण चाहता है तो कारुण्यात भगवान परम ही वह भगवान जो कि परम ऋषि है सर्वश्रेष्ठ ऋषि उसने आसुरय अपनी संतान जीवात्मा के लिए जिज्ञास माना जो जानने की इच्छा कर रहा है ऐसे जीवात्मा के लिए क्योंकि जो मंत्र आता है वेदमा यदंग दासुषे तम अग्नि भद्रम वहां भी शब्द आ रहा है दाशुष, और दाशुष वो है जो अपनी सारी शक्ति उस ईश्वर की आज्ञा में लगा देता है अर्थात जिसने अपने को समर्पित किया हुआ है ऐसे उस दाशुष का वह भद्र करता है उसका कल्याण करता है दाशुषे। तो इसलिए जिज्ञास माना या जिसके अंदर जिज्ञासा है उसको जानने की उसके लिए तंत्र प्रोवाच वेदों का उसने उपदेश किया और उसको आदि विद्वान कहा गया अर्थात विद्वानों का उसको कारण कहा गया तो विद्वानों का कारण कैसे कहेंगे उसके लिए कि हमने जिन विद्वानों से पढ़ा उनका भी वह विद्वान और हमारे पढ़ाने वाले विद्वानों ने जिनसे पढ़ा वह उनका भी विद्वान तो ये श्रृंखला कहा जाकर के समाप्त होगी सृष्टि के प्रारंभ में जाकर के इन ऐसा ऐसी अवस्था जहां मनुष्य संसार में आ गए लेकिन उन मनुष्यों को प्रारंभ में पढ़ाने वाला कोई भी नहीं संसार में मनुष्यों की उत्पत्ति हो गई लेकिन मनुष्यों की उत्पत्ति होने पर भी उन मनुष्यों को पढ़ाने वाला कोई विद्वान प्रारंभ में नहीं था तो कौन पढ़ाएगा उनको क्योंकि बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि स्वयं मनुष्य ने विकास करते करते करते करते और वो ज्ञान के इस स्तर तक अपने को उसने पहुंचा लिया है है ना ऐसी मान्यता आप लोगों ने डार्विन का सिद्धांत पढ़ा होगा विकासवाद एवल्यूशन कि विकास करते करते करते हम यहां तक पहुंचे लेकिन प्रत्यक्ष भी वैज्ञानिकों ने परीक्षण किए इस बात के कि कुछ बच्चों को उन्होंने पैदा होते ही और ऐसे स्थान पर रखा जहां उनका लालन पाषण तो, पोषण तो होता रहा लेकिन उनके सामने बोला नहीं कोई और उनको कुछ भी सिखाया नहीं किसी प्रकार की शिक्षा उनको नहीं दी गई परीक्षण करने के लिए कि देखें ये अपना विकास कैसे करते हैं तो क्या परिणाम निकला उसका उसमें दिया है उन्होंने परीक्षण में कि 25 वर्ष तक उनकी ऐसी अवस्था रखी और उनके आसपास अन्य पशु इत्यादि प्राणी भी रखे और मनुष्य ने जो उनको ये प्रशिक्षण जो उनका परीक्षण कर रहे थे उन्होंने कोई उनको शिक्षा देने का प्रयास नहीं किया लेश मात्र भी न शरीर के हाव भाव से उनको कुछ सिखाया न बोल करके सिखाया तो 25 वर्ष की अवस्था होने पर भी वो पशुओं के समान ही व्यवहार करते पाए गए और एक शब्द भी उनको बोलना नहीं आया तो ये परीक्षण क्या बताता है कि मनुष्य के लिए जीवात्मा जो मनुष्य के अंदर विद्यमान है उसको यदि बाह्य ज्ञान न दिया जाए तो ये सीख पाएगा अब हम सृष्टि के आरंभ में पहुंचते हैं जब सृष्टि प्रारंभ होगी तो सभी जानते हैं कि मनुष्य प्रथम तो आएगा ही सृष्टि में और जो प्रथम आएगा उसे कौन सिखाएगा जो प्रथम मनुष्य आएगा तो उसको सिखाने वाला कोई है क्या पीछे और मनुष्य जब हम प्रथम मनुष्य ही मान रहे हैं मनुष्य की प्रथम उत्पत्ति हुई अमेथुनी सृष्टि में तो वहां कौन सिखाएगा उनको तो वहां ईश्वर ही हमें स्वीकार करना होता है जो ईश्वर को नहीं स्वीकार करते वो इस इनके इस बात का कोई उत्तर नहीं है उनके पास कि फिर वो जो एकांत में रखा गया जिस बच्चे के लिए वो क्यों नहीं सीख पाया कोई उत्तर नहीं तो डार्विन का जो विकासवाद है बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है और डार्विन के विकासवाद को तो अन्य वैज्ञानिकों ने भी उसको नकार दिया है उसके बाद जो अन्य वैज्ञानिक हुए उन्होंने ही उसको नकार दिया वो तो यहां तक कहता है कि बंदर से हम लोग आदमी बने तो बंदर से आदमी बने तो बंदर क्यों है अब बंदर तो समाप्त तो होने चाहिए <laughs> क्योंकि जितने बंदर थे वो सारे आदमी बने के, लेकिन बंदर अभी घूम रहे हैं है? जो भी जातियां हैं सब घूम रही हैं किसी जाति का न रहना वो एक अलग बात है कि इस पृथ्वी पर नहीं है और पृथ्वी पर मिल जाएंगी लेकिन हर प्राणी अपनी अपनी योनी में विद्यमान है तो इसलिए ऐसा विकासवाद नहीं होता है प्रारंभ में वह परम परमात्मा करुणा से युक्त है और वह सृष्टि बनाने के बाद मनुष्य को वेदों का ज्ञान देता है जैसे उसने हमारी अन्य सारी इंद्रियों के लिए सारे सहायक दिए कि नहीं दिए अब यदि श्रोत्र दे दिए और आकाश न देता तो रसना दे दी और रस देता ही नहीं जल होता ही नहीं तो प्रत्येक इंद्रिय के साथ देखेंगे हम नेत्र दे दिए और सूर्य न देता तो, तो सारी इंद्रियों के जब उसने सहायक दिए बना करके तो ये सबसे उत्तम करण जो कि केवल मनुष्य के ही पास में है और किसी के पास में नहीं है कौन सा करण सबसे उत्तम बुद्धि मन वो यदि दे दिया और उसका सहायक यदि वेद न देता तो हम क्या करते उस बुद्धि से उसका कहां प्रयोग करते जैसे अन्य प्राणी है वैसे ही हम रहते फिर आहार निद्रा भय मैथुनमच सामान्य मेहता पशु भी ये तो समानता है तो यही रहती बस इसके आगे नहीं बढ़ पाते इसके आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी बुद्धि को आगे ऊंचा उठाना होता है ज्ञान ग्रहण करना होता है और ज्ञान ग्रहण करना है वो ज्ञान है ही नहीं कहीं भी तो ग्रहण करेंगे तो कहीं मिले तो, तो कहां मिलेगा तो वही देने वाला है प्रारंभ में उन्हीं को हम कहते हैं चारों वेद तो इसलिए आगे सूत्र आ रहा है बोलिए स एष पूर्वेशम गुरु कालेन अन्वच्छे दाद। अन्वच्छे दाद। अन्वच्छे दाद। इसमें जो स एष जो इतना अंश है तो कुछ टीकाकारों का मानना है कि ये व्यास जी की अवतरणिका है देते हैं वाक्य वो जगह जगह अपने सूत्र से पहले थोड़ी सी भूमिका बनाते हैं तो कोई बात नहीं हम उसको यूं भी ले सकते हैं कि स एष व्यास जी का वाक्य हो गया और पूर्वेशम अपनी गुरु कालेन अन्वच्छेदात ये सूत्र पतंजलि का हो गया तो स एश वह यह कौन वह जो कि सर्वज्ञ का बीज है पीछे प्रकरण वही चला है कैसा यह जो तत्व है ईश्वर जिसकी पीछे व्याख्या भी है वह पूर्वे शाम अपि गुरु गुरु किसे कहते हैं हाँ धातु से निकालिए शब्द से कैसे निकलेगा अर्थकार नहीं ऐसा नहीं है धातु बताइए कौन सी है गूगा अर्थ आपने अंधकार किया धातु है कोई अंधकार बताने वाली नहीं, तो के है। नहीं, नहीं ऐसे नहीं मनमाना थोड़ी चलेगा अर्थ यहाँ यहाँ तो मूल धातु पकड़नी पड़ेगी आपको ये लोग बोलते हैं ऐसा गु अंधकार रू का अर्थ प्रकाश अरे धातु कहां से लाए आप गुरु और रू <laughs> तो धातु है ग्री और ग्री का अर्थ होता है उपदेश करना इति गुरु जो गृणातिदिशति है सत्यान अर्थान प्रदापयति जो सत्य अर्थ को प्रदान करता है उपदेश करता है हमारी बुद्धि में अर्थों को चुनता है उसे कहते हैं गुरु तो पूर्व शाम पूर्वों का भी जो हमारे पूर्व हुए हम जिनसे पढ़ते आ रहे हैं फिर वो जिनसे पढ़ते आ रहे हैं इस तरह से उनका भी उनका भी उनका भी सबका सारे पूर्व गुरुओं का भी वह गुरु है तो परम गुरु इसलिए पिछले जो वाक्य आया था कि आदि विद्वान निर्माण चित्तम अधिष्ठाया कारुण्यात वहां भगवान परम ऋषि परम ऋषि कहा उसको जो गुरुओं का भी गुरु है वही परम ऋषि है परम गुरु है तो सबका गुरु है अब उसमें हेतु भी दिया ये तो इनकी हुई प्रतिज्ञा अनुमान प्रमाण प्रयोग करते हैं ना कैसे करते हैं पहले प्रतिज्ञा वाक्य बोलते हैं कि वह पूर्वों का भी गुरुओं का भी गुरु है ये हो गया प्रतिज्ञा वाक्य अब उसमें हेतु देना पड़ेगा ना कि कैसे माने हम कि पूर्व गुरुओं का भी गुरु है उत्तर दिया कालेन अनवेदात ये हेतु हो गया हेतुम पंचमी होती है समय के द्वारा कालेन ये जो समय चल रहा है समय का चक्र ये समय का चक्र हमारे जो पूर्व गुरु हुए हैं जो उनके भी गुरु हुए वो अब हैं क्या हमारे अपने परिवार में ही पिता के पिता फिर उनके पिता फिर उनके पिता परबाबा परबाबा पर, बादा, पर, बादा, पर बादा, कहां तक पहुंचेंगे मिलेंगे कोई अब कुछ ही ही दूरी तक मिल पाएंगे पीछे के अब कोई भी नहीं है और उनके नाम तक नहीं आते हैं अगर आपसे किसी पूछे आपके जो है चार पीढ़ी पहले जो आपके बाबा थे उनका क्या नाम है तो है याद किसी को कोई बताए आप में से चार पीढ़ी पहले यानी पिता के पिता के पिता के है पिता है किसी को ध्यान बहुतों को तो अपने पिता के पिता का भी ध्यान नहीं रहता है जिनके जिनके परिजन जो है बचपन में ही गुजर जाते हैं नहीं ध्यान देता प्रकाश को तो याद है? हाँ तो प्रकाश में तो प्रकाश है ही बहुत तेरा उसमें तो याद होना चाहिए तो गुरुओं का भी गुरु है वो नहीं? काल के द्वारा जिसका अवच्छेद नहीं होता यही तो दिया कि काल से उस गुरु का अवच्छेद न होने से अवच्छेद का अर्थ खंडन खंडित होना है? बीच में श्रृंखला टूट जाना काल के द्वारा उनकी समाप्ति हो जाना क्योंकि जो वस्तु उत्पन्न होती है तो एक ना एक काल ऐसा आता है कि उसकी समाप्ति हो जाती है तो हमारे सारे गुरु जितने भी हैं वो काल की दृष्टि से देखें तो अब नहीं है वो अर्थात काल ने उनका अवच्छेद कर दिया समाप्ति कर दी है लेकिन ईश्वर का काल से अवच्छेद हुआ है क्या वो पहले भी था और अब भी है चला रहा है संसार तो काल से जिसका अवच्छेद नहीं हुआ है इसलिए वह गुरुओं का भी गुरु है और जिन जिन का अवच्छेद हो गया है वो अब विद्यमान नहीं है अब का भाष्य देखिए इसमें महर्षि दयानंद ने भी इस सूत्र पर भाष्य किया है और उसमें ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका नाम की पुस्तक सुनी है आप लोगों ने जो वेदों का भाष्य किया है उन्होंने उसकी भूमिका बनाई है चारों वेदों की तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका उसमें उन्होंने लगभग जहां तक मेरा अनुमान है इक्यावन सूत्र लिएना प्रकरण में पढ़े हुए हैं योग दर्शन के लगभग इक्यावन सूत्र है हो सकता है थोड़ी गिनती में दर दर हो लेकिन मेरा अनुमान है इक्यावन सूत्र हैं मैंने एक बार गिना था उनको तो उनमें यह भी सूत्र दिया हुआ है इसका भी अर्थ दिया है उन्होंने तो पहले उनका अर्थ देखते हैं उन्होंने लिखा है कि यह पूर्वे शाम है सृष्टियाद उत्पन्न नाम सृष्टि के आदि में उत्पन्न परमात्मा तो गुरुओं का भी गुरु है लेकिन हम जब मनुष्यों की श्रृंखला प्रारंभ करेंगे मनुष्यों की श्रृंखला जब प्रारंभ करेंगे सिखाने वाले मनुष्यों की श्रृंखला तो सबसे पहले सिखाने वाले मनुष्य कौन थे परमात्मा को छोड़ दो यहां पर अब कहीं से तो मनुष्य प्रारंभ करेंगे शिक्षा देना दूसरों को तो सबसे पहले जिन मनुष्यों ने शिक्षा दी वो कौन थे अग्नि वायु आदित्य अंगिरा ये चार ऋषियों के नाम दिए हुए हैं अग्नि वायु रविध्यस्तु त्रयम् ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग यजु यस्माद् ऋचो यजुर यस्मादो यजुर्यस्माद् यजुर्यस्मादाकषन सामानी यस्य लोमानी अथर्वांगसो मुखम् तो ये जो चार ऋषि हैं ये सृष्टि के आदि में सबसे प्रथम ऐसे गुरु थे जहां से ज्ञान का प्रवाह चल पड़ा और वो आज तक चला आ रहा है ने? उन्होंने किसी को पढ़ाया फिर उन्होंने किसी को पढ़ाया फिर उन्होंने किसी को पढ़ाया और चल रहा है ये अब भी पढ़ाइया हो रही हैं सब पढ़ रहे हैं अपने अपने अध्यापकों से गुरुओं से आचार्यों से माता पिताओं से तो सृष्टि के आदि में उत्पन्न नाम अग्नि वायु आदित्य अंगिरो और अग्निवायु आदित्य अंगिरा ने भी सबसे प्रथम कोई ऐसा भी रहा उनमें जिसको चारों वेद पढ़ाए चारों ने मिलकर के किसी एक मनुष्य को भी वेद पढ़ाए या उन्होंने नहीं पढ़ाए लेकिन कालांतर में कोई ऐसा भी विद्वान होता है अब भी हो सकता है जो चारों वेदों का ज्ञाता हो तो चारों वेदों का जो ज्ञाता होता है उसे क्या कहते हैं ब्रह्मा है ब्रह्म शब्द है ये ब्रह्म परमात्मा के लिए भी आता है लेकिन चारों वेदों क्योंकि उसका ज्ञान कैसा हो गया अब अत्यधिक तो बृहत् ज्ञान जिसका है उसे क्या कहेंगे ब्रह्मा बृहधातु से बनता है ब्रीह वृद्ध जिसका ज्ञान बहुत बढ़ चुका है जिसने चारों वेदों के ज्ञान को ग्रहण कर लिया है उसे ब्रह्मा कहेंगे ये ब्रह्मा एक औपाधिक नाम है यौगिक ये नाम तरण संस्कार करके रखा गया नहीं है इसे क्या कहते हैं औपाधिक नाम उपाधि के कारण से प्राप्त नाम वर्तमान में भी जो शब्द ऐसे प्रयोग में आते हैं व्यवहार में जैसे शंकराचार्य तो शंकराचार्य नामकरण करके संस्कार करके करते हैं। रखते हैं ये उपाधिक नाम ऐसे ही ब्रह्मा भी जो चारों वेदों का ज्ञाता है वो ब्रह्मा अब बहुत से पौराणिक भाइयों ने क्या किया उन्होंने ये अर्थ तो हटा दिया कि चारों वेदों का ज्ञाता अब उन्होंने चारों वेदों का ज्ञाता का चार का अर्थ ले लिया चार मुख वाला अब एक मुख पीछे बना दिया एक इधर दाए एक बाए और एक सामने भी अब सोएगा कैसे बताओ नाक दबेगी कि नहीं कौन सी करवट से सोए नाक ना दबे है कोई उपाय चारों ओर मुख है कैसे लेटेगा वो कितनी समस्या आएगी फिर चतुर्मुख ब्रह्मा तो चार मुख का अर्थ क्या है चारों वेदों का ज्यादा किसी वेद के विषय में पूछो बोलेगा ये कि मुख से लेकिन उन्होंने एक मुख से एक वेद कहलवाया तो फिर चार मुख चाहिए चार वेद कहने के लिए हम एक ही मुख से कितना बोल सकते हैं कोई आवश्यकता है कि दूसरा मुख और चाहिए तो चार चार चार मुख होते चार मुख होते होते हैं हैं तूने देखे हैं कभी किसी के दो भी देखे हो तो भी आवाज लगे चार बहुत बड़ी बात रही चलो वो ठीक है विकृति मान लो उसको दो को लेकिन वहां जीवात्मा भी फिर अधिक होते हैं कभी कभी जो बच्चे ऐसे होते हैं जुड़वा कह सकते हैं उनको तो वहां जीवात्मा भी दो या तीन हो सकते हैं तीन का तो शायद नहीं मिला होगा अब तक उदाहरण मिला है कहीं दो का, दो का, तो, दो, का दो का तो बहुत मिल जाता है तो अग्नि वायु आदित्य अंगिरा ब्रह्मादिनाम इन सब प्राचीन आनाम जो प्राचीन हमारे गुरु हुए हैं अस्मदादी नाम और हमारे भी जो गुरु हैं ये तो बहुत पुराने गुरु हो गए और हमारे भी जो गुरु इदानी इन तना नाम जो इस समय वर्तमान है हमारे भी गुरु जो हमको पढ़ाते हैं अग्रे ये महर्षि का अर्थ कर रहा हूं मैं महर्षि महर्षिनंद का और आगे भविष्य काल में जो बनेंगे हमारे गुरु हमारी अन्य पीढ़ियों के गुरु जो बनेंगे है सर्वेशा एवं इन सबका ईश्वर एवं गुरु अस्ती सब गुरु ईश्वर है और गुरु का भी अर्थ देखो महर्षि नहीं किया है अब आप कह रहे कि गुरु अंधकार रूप्रकाश ऐसा नहीं किया देखो सुनो क्या अर्थ करते हैं महर्षि दयानंद गृणाति ग्री को खोला वेद द्वारा उपदिशति वेद के द्वारा जो उपदेश करता है और उपदेश में भी क्या बोलता है वो कि सत्यान अर्थान सत्य अर्थ को क्योंकि उपदेश तो असत्य का भी हो सकता है कोई रोक टोक है असत्य का भी तो हम उपदेश बोल सकते हैं भाई जिह्वा ईश्वर ने दिए कुछ भी बोलो वो एक कौन सी लोगों आती है मैं थोड़ा ध्यान हट रहा है उसका अर्थ यह है अगर किसी को याद हो कि ईश्वर ने जिहवा दिए और किसी ने बोल दिया कि दस हाथ की तोरी होती है दशहस्ता, हरि हरी तकी करके ऐसे कुछ शब्द है उसमें तो कहने का तात्पर्य कि जिह्वा ईश्वर ने दे दिए अब हम कुछ भी बोल सकते हैं उसे होती है रुकावट के बोलने में कि नहीं ये शब्द तो नहीं बोल पाएंगे है? कड़वा तो नहीं बोल पाएंगे मीठा ही बोल पाएंगे ऐसा होता है क्या कैसा भी बोलो सत्य बोलो असत्य बोलो ये हमारे अपने ऊपर है लेकिन जो सत्य धर्म का उपदेश करता है उसे गुरु कहते हैं ये है गुरु का अर्थ असत्य धर्म का उपदेश करने वाला कभी गुरु नहीं है और ऐसे गुरु आपको बहुत मिल जाएंगे तथा तो। जो असत्य धर्म का भी उपदेश करते हैं और जनता में अज्ञानता फैलाते हैं तो गृहति वेद द्वारा उपदिशति सत्यानर्थान अर्थान स गुरु hmm. और सच सर्वदा नित्योस्ती वह सदा है और नित्य है तल गते है अप्रचार क्योंकि काल की गति उसमें नहीं है इसलिए ईश्वर का एक विशेषण और भी आता है उसे कहते हैं कालातीत है मनुष्य कालातीत नहीं होता कभी भी कालातीत जो काल से भी परे है काल से भी आगे पहुंचा हुआ है काल जिसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता जिसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता इसलिए उसका ज्ञान भी नित्य और वो स्वयं भी नित्य अब व्यास जी का भाष्य देखिए कि पूर्व ही गुरह हमारे पूर्व काल के सारे गुरु कालेन न अवच्छिद्यंते काल के द्वारा समय के द्वारा वह अवच्छिद्यंते नष्ट हो गए हैं वो अब नहीं है नष्ट होने का क्या अर्थ होता है नष्ट होना हा हो नष्ट किसे कहते हैं नष्ट है? अदृष्ट अणश अदर्शने अणश धातु जो है ये अदर्शन अर्थ में आती है जिनका लोप हो गया है जो अब नहीं है जो अदृश्य है हमारे लिए हम उनको चाह करके भी अब प्राप्त नहीं कर सकते चाहे कितना ही चाहे वो अब नहीं मिलने वाले वो उनका शरीर वो उनकी आकृति वो उनकी वाणी अब कुछ भी नहीं मिलने वाली अब उनको हम साक्षात नहीं देख सकते तो काले न अव और आगे कहा फिर यत्र जहां पर जिसके विषय में अवच्छेदार्थे न कालो नोप जहां काल अवच्छेद के रूप में नष्ट करने के रूप में जहां प्रवृत्त नहीं होता जहां काल नष्ट करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता है अर्थात जिसको नष्ट नहीं कर सकता है स एष पूर्वेशम अपनी गुरु वह हमारे पूर्व गुरुओं का भी गुरु है यथा अब ये गुरु जो गुरुओं का भी गुरु है इसकी ख्याति किस प्रकार की है तो कहा यथा अस्य सर्गस्य से जो वर्तमान सृष्टि चल रही है वर्तमान जो सर्ग चल रहा है इस सर्ग के आदि में प्रारंभ में सृष्टि के प्रारंभ में प्रकर्ष गत्या सिद्ध जैसे इस वर्तमान सृष्टि के प्रारंभ में वह अपने प्रकर्ष गति यहाँ प्र, गति का अर्थ है ज्ञान वह अपने प्रकृष्ट ज्ञान के द्वारा जैसे इस वर्तमान सृष्टि के प्रारंभ में प्रसिद्ध था हम लोग मंत्र बोलते हैं यज्ञ में जो प्रारंभ में आठ मंत्र बोलते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के तो मंत्र आता है हिरण्य गर्भ आगे हाँ तो इसमें जो शब्द आ रहा है भूतस्य जातः जातः शब्द तो जातः का अर्थ क्या होता है उत्पन्न अर्थ करते हैं नहीं? जात का अर्थ क्या करते हैं हम लोग उत्पन्न अर्थात जो बना लेकिन जातः का अर्थ यह नहीं है जन धातु का अर्थ हम क्या करते हैं उत्पन्न होना लेकिन महर्षि पाणिनि ने क्या अर्थ किया इसका जनी प्रादुर्भावी प्रादुर्भाव होना प्रकट होना प्रसिद्ध होना तो भूत से जातः पति ही एक अग्रे हिरण्य गर्भ सम इतना तो अंश अलग कर दो आगे क्या रह गया हिरण्य गर्भ इतना अलग कर दो फिर क्या है आगे समवर्तता के आगे क्या क्या शब्द है समवर्त इस शब्द के आगे कौन सा शब्द है अग्रे अभी तो बनेगा मिल बनेगा मिलकर के समवर्तताग्रे <laughs> समुर्त अग्रे अग्रे कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में कैसा था वो भूत से जाता पति ही एक आशी सारे भूत सारे प्राणी सारे जड़ पदार्थ इन सब का एक ही पति पति कहते हैं स्वामी पालन करने वाला रक्षा करने वाला ऐसा वह एक अकेला दो भी नहीं तीन भी नहीं एक ही जातः प्रसिद्ध था तो वही शब्द यहां पर है ये कि प्रकर्ष गह प्रकर्ष गति से अपने प्रकृष्ट ज्ञान से क्योंकि उसका ज्ञान सदा एक रस रहता है उसको किसी से सीखना नहीं पड़ता है उसकी प्रकर्ष गति है प्रकृष्ट ज्ञान है उसका तो अपने ज्ञान से जैसे वह इस सर्ग के आदि में प्रसिद्ध था तथा अतिक्रांत स्वर्गादिश्वपी प्रत्येतव्य ऐसे ही पीछे की अन्य सृष्टियों में यह तो वर्तमान सृष्टि की बात हो गई लेकिन उससे पहले प्रलय थी प्रलय से पहले फिर फिर सृष्टि थी तो ये क्रम पीछे से अनादिकाल से चला आ रहा है सृष्टि का और प्रलय का तो अन्य पीछे की सृष्टियों में भी वह इसी अपने प्रकर्ष प्रकृष्ट ज्ञान से प्रसिद्ध रहा है सदा से रहा है और आने वाली सृष्टियों में भी जो आगामी सृष्टियां आएंगी वहां भी ऐसे ही प्रसिद्ध रहेगा वो उसका ज्ञान वही रहेगा और उसी नियम के अनुसार वह प्रारंभ में चार ऋषियों के अंतकरण में ज्ञान देता रहेगा और क्या ये ऋषि वही होंगे हर सृष्टि में मान लो अगली सृष्टि आएगी तो कौन से ऋषियों को ज्ञान देगा वो सृष्टि है तो कितना अच्छा उत्तर दिया इसमें इस सृष्टि में जब प्रलय का समय आएगा तो उस समय जो जीवात्मा सबसे अधिक ज्ञान वाले होंगे सबसे अधिक ज्ञान वाले का तात्पर्य मुक्ति तक को नहीं पहुंचे मुक्ति तक पहुंच जाएंगे फिर तो उनको शरीर मिलना ही नहीं है 31 नील वर्ष तक अर्थात 36000 बार सृष्टि हो जाएगी तब तक उनको शरीर नहीं मिलने वाला तो उनको तो वेदों का ज्ञान दे नहीं पाएगा वो है ना तो कैसे जीवात्माओं का चयन होगा जो मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए हैं लेकिन मुक्ति के निकट तक पहुंच गए हैं और हम अगर मोटी भाषा में समझें तो जिनके नाइंटी प्रतिशत नंबर आ गए थोड़ी सी कमी रह गई है यानी कि जन्म तो उनको मिलना है तो ऐसे चार जीवात्माओं को कहां से पकड़ेगा वर्तमान सृष्टि के अंत में योग्यता के अनुसार तो हर सृष्टि में जीवात्मा बदलेंगे सूर्या चंद्र मसूाता सारे नियम उसके वही रहते हैं हाँ अगर अगली सृष्टि में ईश्वर दूसरा आ जाए कोई और <laughs> तो फिर वो अपना नियम चलाएगा जैसे मोदी आए हैं तो अपने नियम चल रहे हैं मनमोहन सिंह के अपने नियम थे है ना संविधान बदल जाते हैं थोड़े से संशोधन कर लेते हैं लेकिन ईश्वर का संविधान ईश्वर भी एक संविधान भी एक उसमें ना तो परिवर्धन और ना परिवर्तन है? कोई बदलाव नहीं और न ही कोई संशोधन कुछ भी नहीं होता है उसमें संशोधन परिवर्तन परिवर्धन तीनों से रहित होता है उसका संविधान तो ऐसा वह परमात्मा आगे आने वाली सृष्टियों में भी उसका क्रम वही रहता है, है? जीवात्मा चार ही होंगे और वो जीवात्मा भिन्न भिन्न होंगे लेकिन नाम जो उनके रखे गए हैं ये अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, ये यौगिक नाम हैं, ये वही रहने हैं, नाम में कोई बात नहीं है नाम तो हो सकते हैं लेकिन ये नाम कोई वैसे नाम नहीं है जो निजी नाम होते हैं ये यौगिक नाम हैं, क्योंकि यहां एक अन्य रहस्य भी छिपा हुआ है नामों में क्योंकि ये नाम कोई परमात्मा ने नहीं रखे है ये ऋषियों ने ही नाम रखे हुए हैं उनके लेकिन यौगिक नाम है ये तो वहां ये भी है कि हम देखते हैं यहां अपने इस संसार में कि अग्नि वायु और आदित्य हमारे सामने हम पृथ्वी पर अगर अग्नि न हो तो हमारा जीवन चल जाएगा तो सबसे पहले अग्नि ही हमारे सामने है अग्नि से हमें ऊर्जा मिलती है जीवन मिलता है प्रकाश मिलता है हम आंखें खोलते हैं तो सबसे पहले हमें प्रकाश ही दिखाई देता है सूर्य का तो अग्नि सबसे पहले है तो अग्नि को महर्षि यास्क ने पृथ्वी का देवता माना हुआ है जो मुख्य देवताओं ने गणना की है तो अग्नि प्रथम देवता है और ये हम किस लोक पर रह रहे हैं पृथ्वी लोक पर तो पृथ्वी लोक पर तो सबसे मुख्य देवता कौन है अग्नि तो पहला नाम रखा गया अग्नि और अग्नि ज्ञान का प्रतीक है अग्नि क्या है ज्ञान का प्रतीक प्रकाश का प्रतीक यहां आध्यात्मिक प्रकाश ज्ञान को ही कहेंगे तो अग्नि ज्ञान का जो प्रतीक है अब यहां पर हमें चारों वेदों में से पदार्थों की जानकारी ज्ञान कौन से वेद से प्राप्त होता है ऋग्वेद से ऋग्वेद को ज्ञानकांड कहते हैं क्या कहते हैं ऋग्वेद को ज्ञान कांड ज्ञान का वेद अर्थात कौन पदार्थ किस गुण कर्म स्वभाव का है यह जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है इसलिए सबसे पहला ऋग्वेद ज्ञान उसको उसका प्रकाश जिस ऋषि के अंतकरण में हुआ उसका नाम भी अग्नि हो गया क्योंकि वो ज्ञान कांड है और अग्नि ज्ञान का प्रतीक है तो नाम सार्थक हो गया ना यौगिक नाम हो गया दूसरा ऋषि कौन है वायु और लोक कितने हैं हमारे पृथ्वी लोक अंतरिक्ष लोक पाताल कोई लोक नहीं है पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्यूलोक तीन लोक कहते हैं और तीनों लोकों में शांति की कामना करते हैं हम तो तीन बार बोलते हैं शांति ही शांति ही शांति तीनों लोकों में शांति तो द्यूलोक प्रकाश का लोकोक नहीं लोक तो मुक्ति को कहते हैं जो मुक्ति है ना वो लोक है ये न देव रुद्रा पृथ्वी चंद्रढ़ा ये न बोलो आगे ये न्यू स्व वही है स्वर ये न स्वस्थितम ये ना, ना कह जो स्व का भी जिसने मुक्ति लोक को भी धारण किया हुआ है अर्थात मुक्तात्माओं को जो आनंद प्रदान करता है तो अंतरिक्ष लोक दूसरा लोक है और अंतरिक्ष लोक का मुख्य देवता कौन है वायु वायु ये जो व्याख्या कर रहा हूं मैं ध्यान से सुन लेना बार बार नहीं सुनने को मिलेंगे ऐसे विषय हट जाते हैं ना फिर और विषय आएंगे और विषय आएंगे एक एक विषय को निबटाते जाओ धीरे धीरे तो अंतरिक्ष लोक का देवता कौन है वायु मुख्य देवता और वायु शब्द का अर्थ क्या होता है वाह धातु आती गति अर्थ में वाह गति गंधन तो वायु का अर्थ जो गतिशील है उसी को तो वायु कहते हैं रुकी हुई को वायु कहेंगे वायु कभी रुकती है क्या क्यों यहां कहा चल रही शांत है देखो बिल्कुल है बाहर चल रही है यहाँ नहीं चल रही है चल अगर यहाँ नहीं चलती होती चल यहां नहीं चलती पार होती पार तो हमारी श्वास चलती किसी की नहीं। तो यहाँ भी चल रही है वायु वाय। कहते ही उसको ही चलती है रुकी वायु कभी नहीं होती है। किसी ने ठंडी अग्नि देखी है अग्नि उष्ण ही होती है तो वायु गतिशील को ही वायु कहते हैं अच्छा अब हम जब किसी पदार्थ के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं फिर उस वस्तु का प्रयोग प्रयोग करेंगे नहीं अरे उस वस्तु का उपयोग करेंगे उसे कार्य लेंगे तो अब क्या प्रारंभ हो गया क्रिया है और क्रिया को क्या कहते हैं कर्म।, कर्म तो ज्ञान कांड के बाद कौन सा कांड आता है कर्म, कर्म।, कर्म।, कर्म कांड तो कौन से पदार्थ से कैसे प्रयोग लेना है क्या करना है उसका यह विषय कौन से वेद का है यजुर्वेद का तो यजुर्वेद का विषय क्या है कर्म और कर्म शब्द को हम द्योतित करने के लिए क्रिया को बताने के लिए कौन से देवता को बोलेंगे वायु वाय। जो कि अंतरिक्ष लोक का देवता है <coughs> तो इस तरह से उस यजुर्वेद के लोग अर्थात उस वेद का प्रकाश जिसके अंतकरण में हुआ यहां रचयिता नहीं कहेंगे उसके लिए उसका प्रकाश जिसके अंतकरण में हुआ उस ऋषि का नाम रखा गया वायु अब कौन सा लोग है तीसरा लोक और लोक का मुख्य देवता कौन है सूर्य विद्युत जी कह सकते हैं उसको सूर्य अग्नि कुछ भी कह लें क्योंकि ये सूर्य अग्नि का भंडार है पूरा और सूर्य का ही एक नाम क्या है आदित्य होता है ना आदित्य और आदित्य प्रकाश का प्रतीक होता है और यहां पर भी देखें हम कि हमें जब बहुत ठंड लग रही हो तो हम किसके पास जाना चाहते हैं अग्नि के पास अग्नि के पास जाकर के क्या मिलता है हमें उष्णता हमें गर्मी प्राप्त होती है हमारी जो ठंड है वो समाप्त हो जाती है तो ऐसे ही जो दूलोक का देवता होता है और हमारे अंदर अज्ञानता का जो अंधकार है ये सारा अंधकार हमारा कब दूर हो पाता है कि पहले हम ज्ञान पदार्थ के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं फिर उसके बाद उसका प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के बाद हमें जो पदार्थ की उपलब्धि होती है पदार्थ की प्राप्ति होती है जिस उद्देश्य को लेकर के हमने किसी साधन का प्रयोग किया और उस उद्देश्य की हमें प्राप्ति हो गई तो प्राप्ति होने को क्या बोलते हैं उपासना प्राप्ति का नाम क्या है उपासना इसी को भक्ति शब्द भी कहते हैं भज सेवायाम्म अब हम सेवन कर रहे हैं उद्देश्य की अर्थ की हमें प्राप्ति हो चुकी है तो प्राप्ति का देवतक होता है उपासना और यहां पर हमने पहले देखा ज्ञान कांड ऋग्वेद को और कर्म कांड का वेद यजुर्वेद और तीसरा वेद कौन सा है सामवेद तो सामवेद में कौन सा विषय बताया गया है उपासना कांड ये उपासना कांड है और उपासना कांड में हमारा जो जानकारी करनी थी वो पूरी हो गई पहले ही उस पदार्थ का प्रयोग करना था वो भी पूरा हो गया और हमें अब अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी हो रही है हम उसके निकट पहुंच रहे हैं और यहां जब लक्ष्य की प्राप्ति होती है तब भी क्या हम क्रिया करते रहेंगे क्रिया रुक जाएगी ना फिर लक्ष्य की प्राप्ति होते ही गंतव्य प्राप्त होते ही क्रिया हमारी रुक जाती है तो क्रिया की समाप्ति हो गई उपासना में क्रिया की समाप्ति हो जाती है और क्रिया की समाप्ति का ही द्योतक शब्द है साम साम शब्द ये जिस धातु से बनता है वो धातु है शो मूर्धन शकार और रो की मात्रा और अर्थ क्या है इसका शो अंत कर्मणी कर्म का अंत हो जाना कर्म का अंत हो जाने को बोलते हैं साम अब कर्म नहीं करना है हैं ज्ञान भी हो गया कर्म भी हो गया अब क्या है उपासना तो उपासना कांड है सामवेद में और सामवेद का द्योतन करने वाला सामवेद जिसके अंतकरण में प्रकाशित हुआ उस ऋषि का नाम आदित्य, आदित्य।, आदित्य। जो कि हमारे तीसरे लोक लोग लोक का है क्योंकि यहां अब ज्ञान की प्रकृष्टता बढ़ती ही जा रही है बढ़ती ही जा रही है और यदि हम इन तीनों ज्ञानों को मिला दें अब ज्ञान कांड वाले ज्ञान को ज्ञान का भी ज्ञान हुआ कर्म का भी ज्ञान हुआ उपासना का भी ज्ञान हुआ हम पदार्थ के विषय में जान भी गए उसका प्रयोग करना भी आ गया और लक्ष्य की हमने प्राप्ति भी कर ली है उपासना निकट पहुंच चुके हैं उसके इन तीनों को मिलाते हैं तो इसे कहते हैं अब विशेष ज्ञान ये तीनों को मिला के बनता है विशेष ज्ञान और विशेष ज्ञानों क्या बोलेंगे अब संक्षेप में विज्ञान वि ज्ञान वी और लगा दिया उसमें अब और इसीलिए अथर्व वेद चौथा वेद अथर्वेद तो अथर्वेद का विषय क्या बताया गया है पहले का ज्ञान कांड दूसरे यजुर्वेद का कर्म कांड तीसरे सामवेद का उपासना कांड और अथर्वेद का अभी तो बोला मैंने शब्द विज्ञान कांड अब ये विज्ञान कांड है और जब विशेष ज्ञान हो जाता है तो बताइए कोई जिज्ञासा फिर शेष रहेगी जिज्ञासा की शांति हो गई जिज्ञासा की शांति होगी तो हमारे अंदर जो उथल पुथल चल रही थी जो द्वंद्वात्मक स्थिति थी वो सारी समाप्त हो गई ना तो जब सारी उथल पुथल समाप्त हो जाती है तो उसे कहते हैं अथर्व थर्व कहते हैं कंपन के लिए गति के लिए थर्व किसे कहते हैं कंपन गति चल रही है हम अभी स्थिर नहीं हो पाए हैं क्योंकि हमारा ज्ञान परिपक्व अवस्था में नहीं पहुंचा है अभी तो हमारी स्थिरता बनी नहीं पाएगी स्थिरता कब बनेगी जब ज्ञान हमारा परिपक्व हो जाएगा और हमें ऐसा लगने लगेगा कि अब हमें कुछ भी नहीं जानना है जितना भी जानना था सबको जान लिया तो जो हमारे संशयों को दूर करता है जो हमारे ज्ञान को परिपक्व अवस्था तक पहुंचाता है जो हमारी द्वंद्वात्मक स्थिति को समाप्त कर देता है उसे कहते हैं अथर्व वेद थर्व का उल्टा थर्व कहते है, हैं गति जो कंपन चल रहा था वो समाप्त तो हो चुका है इसलिए अथर्वेद विज्ञान कांड है और अथर्वेद का ऋषि कौन है अथर्वेद, अथर्वेद का ऋषि अंगिरा, अंगिरा। शब्द है ये मूल अंगिर प्रथमा के एक वचन में बोलेंगे इसको अंगिराह विसर्ग लगा करके जैसे प्रचेताह प्रचेता प्रचेत अंगिरस हुं? इस तरह से अब यहां इसका नाम ये कैसे पड़ेगा तो अंगिरस परमात्मा को भी कहते हैं परमात्मा को अंग भी कहते हैं अंगरस भी कहते हैं जो मंत्र आता है नासदीय सूक्त में अंत में कि इम विसृष्टि यत आबू यदि दधे यदि नो अस्या अध्यक्ष परमे व्योमन सो अंग वेद यदि वेद तो कई स्थानों पर अंग शब्द आया हुआ है और अंगरस क्यों कहते हैं ईश्वर के लिए कि जो हमारे अंग में जैसे रक्त हमारे शरीर में सर्वत्र बह रहा है एक कोशिका से लेकर के और पूरे शरीर में सिर से लेकर के पैर तक तो ऐसे जो अंगों में बहते हुए रस के रक्त के समान जो प्रत्येक कण कण में व्यापक है जैसे रस भर जाता है गन्ना हम खाते हैं रस होता है उसमें प्रत्येक कोशिका में ऐसे ही सर्वत्र कण में भरा हुआ है जो ऐसा परमात्मा वो अंगे कहलाता है अब क्योंकि यहां विज्ञान कांड की हम बात कर रहे हैं ज्ञान की पराकाष्ठा हो रही है तो वहां पर भी जो ज्ञान जितना हमें चाहिए वो जीवात्मा में पूरे का पूरा जो भर गया है तो उस ज्ञान का प्रकाश करने वाला वो अंगिरस ऋषि इस तरह से ये चारों वेदों के नाम और उन चारों वेदों के जो प्रकाशन करने वाले ऋषि उनके नाम ये अर्थ इनके संगत बैठते हैं कौन सा लोक कौन सा हो किसका लोक दुलोक प्रकाश का लोक जहां ज्ञान का पूरा प्रकाश हो गया है लोग तो साम्वेद का हुआ। नहीं, नहीं हाँ तो ठीक है, है लेकिन यहाँ तीनों को मिलाया गया है यहाँ तीनों लोगों को मिला दिया गया तो ज्ञान कांड भी कर्म कांड उपासना कांड लो तीसरा लोग तो जो है मुक्ति का ही लोग होता है फिर वो और यहाँ पर सीधा अर्थ भी उसका जो अंगेरस का है वो ईश्वर कर दिया गया क्योंकि जितना जितना ज्ञान हमारा बढ़ता जाएगा उतने उतने ईश्वर के ज्ञान से हमारी समानता अधिक होती जाती है क्योंकि ईश्वर का ज्ञान कैसा होता है यथार्थ और हमारा यदि ज्ञान मिथ्या हो तो हम कहेंगे ईश्वर से हम दूर हैं ईश्वर के निकट होते हुए भी हम ईश्वर से अपने को दूर मानेंगे फिर दूर ही कहना पड़ेगा क्योंकि उसके ज्ञान से हमारा ज्ञान मिल ही नहीं रहा है मैची नहीं खा रहा है और जितना जितना ज्ञान हमारा उससे मिलता जाएगा उतनी-उतनी निकटता उसकी हमारी बढ़ती जाती है यही अर्थ है महर्षि ने कि अंतिसंतम पशे हमारे निकट है वो लेकिन कौन नहीं देख पाता उसको जिसका ज्ञान उसके ज्ञान से मिल नहीं रहा है वो नहीं देख पाएगा वो उसका दर्शन नहीं कर पाएगा तो इसलिए ज्ञान की अति उत्कृष्टता हमें ईश्वर के ज्ञान से मेल कराती है म मेधाम देवगणा पितरशोपास मेधा वही कहते हैं मेद्री संगम है जो उससे हमारा संगम कराती है ज्ञान से ज्ञान मिला देती है तादात्म्य स्थापित हो जाता है तो ऐसा वह ज्ञान तो आचार्य जी इसका मतलब ये हुआ कि असंग अच्छा वेद सारे वेदों का सार हो गया हाँ ऐसा है ना सार तो ठीक है आप कहेंगे क्योंकि वहा मंत्र भी ऐसे बहुत से आए हुए हैं जो हमारी शंकाओं का समाधान करते हैं शंका को कहते हैं थर्व और शंकाओं का न रहने देना अधर्व। ये अथर्व तो वहां सारी शंकाओं की निवृत्ति अब तक तीन वेदों को पढ़कर के कोई शंका रही तो वहां अथर्वेद में जाके उसकी निवृत्ति होती है तो इस तरह से यहां सच सर्वदा नित्य अस्थित हाँ तो आगे अंतिम वाक्य यथा अस्य सर्गस्य आदव प्रकर्ष गत्या इस सृष्टि के प्रारंभ में जैसे वह अपने प्रकृष्ट ज्ञान से सिद्ध है उसी प्रकार से अतिक्रांत सर्गा दिशु चाहे पीछे की सृष्टियों को हम ले लें कहीं तक भी पहुंच जाए पीछे बढ़ते बढ़ते बढ़ते कोई सीमा नहीं दिखाई देगी और आगे कितनी सृष्टिया आएंगी कितनी आएंगी अनंत आएंगी कितनी होती है अनंत <laughs> हाँ तो ये प्रवाह है ये सृष्टि का तो अंत है प्रलय का भी अंत है लेकिन सृष्टि और प्रलय का दोनों को मिला दे तो, तो अंत नहीं है तो दो को जब मिलाते हैं एक के बाद एक आना फिर वही आ जाना फिर दूसरा आना फिर वही आ जाना ये चक्र जो चलता है ना ये इसे क्या कहते हैं प्रवाह एक तो होता है स्वरूप से अनादि और दूसरा तो अनादित्व दो प्रकार से हम बताते हैं किसी भी पदार्थ का अनादित्व दो प्रकार से होता है एक स्वरूप से और दूसरा प्रवाह से तो परमात्मा प्रवाह से अनादि है या स्वरूप से प्रवाह से। भी बोला किसी ने कैसे होगा प्रवाह से अनादि पहले मर गया फिर पैदा हुआ फिर मर गया फिर पैदा हुआ है ना ऐसे नहीं है ईश्वर निरंतर है निरंतरता स्वरूप से अनादि और जीवात्मा जीवात्मा भी स्वरूप से अनादि है अनादि का मतलब है जिसकी कभी भी उत्पत्ति नहीं हुई और प्रकृति प्रकृति प्रवाह से अनादि है स्वरूप से ये भी स्वरूप से अनादि है फिर प्रवाह से क्या हुआ तीनों ही स्वरूप से हो गए तीन ही चीजें तो तीनों में से कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ नहीं, वो नहीं तो तीन ही पदार्थ तो है ईश्वर जीव और प्रकृति और तीनों स्वरूप से अनादि तो प्रभा से किसको बोलेंगे तीन में से फिर और तो कोई नहीं है ना तीनों में से तो प्रभा से कोई नहीं है फिर तो दिन रात यहाँ न ईश्वर है दिन रात न जीव है न प्रकृति है दिन रात तो कुछ भी नहीं है भाई तीन ही पदार्थो तो है संसार में ईश्वर जीव और प्रकृति चौथा पदार्थ कौन सा है बताइए कोई दिख रहा है चौथा तो शरीर तो प्रकृति से बना है चौथा पदार्थ और कौन सा है, होता है। भाई रोटी तो किससे बनी आटे से तो जितनी भी रोटियां लिया आओ आटा ही तो है और है क्या उसके अलावा तो प्रवाह से अनादि का मतलब होता है इन तत्वों को मिला करके बनने वाला पदार्थ प्रकृति के तत्वों को कणों को सत्वर स्तंभ को मिलाकर के इनकी मिला करके जो वस्तु एक नए स्वरूप में हमारे सामने आ रही है हमारी उपयोग की जो वस्तु बन रही है यह ठीक है कि उसके जो मूल कण हैं वो अनादि हैं स्वरूप से वो सत्य है अपनी जगह लेकिन इनका मिलना हटना मिलना हटना किनका जो तत्व स्वरूप से अनादि हैं उन तत्वों का मिलना और हटना यह अनादि नहीं है ये प्रवाह से अनादि है मिलते हैं हटते हैं मिलते हैं हटते हैं नहीं? संयोजन वियोजन और संयोजन जब होता है तो कहते हैं उसको सृष्टि और जब वियोजन होता है तो कहते हैं उसको प्रलय तो ये जो क्रम चल रहा है इनका मिलने का अलग होने का मिलने का अलग होने का ये क्रम अनादि काल से चला आ रहा है इसे कहते हैं प्रवाह से अनादि जैसे वर्तमान सृष्टि में देख ले हम दिन रात दिन रात लेकिन दिन रात का क्रम दिन भी समाप्त हो रहा है रात भी समाप्त हो रही है लेकिन दोनों मिलाकर के देखें तो ये लगातार चल रहा है तो ये प्रवाह से लेकिन सृष्टि प्रलय जाएगी तो तो ये सापेक्ष कहेंगे इसको सापेक्ष मतलब थोड़ी सीमा बांधेंगे इसकी यानी कि सृष्टि के अंतिम समय तक ये दिन और रात चलते ही रहेंगे लेकिन सृष्टि और प्रलय यह क्रम कैसा होगा यह कहीं विच्छिन्न होगा क्या जैसे दिन और रात तो प्रलय काल में विच्छिन्न हो जाएंगे लेकिन सृष्टि और प्रलय ये कभी विच्छिन्न नहीं होने वाला तो मुख्य जो शब्द प्रयोग में आता है प्रवाह से नदी वाला वो सृष्टि और प्रलय के लिए ऐसे ही हमारे जन्म-मरण जो शरीर हो रहे हैं सारे हम बार बार शरीर में आते हैं फिर मुक्त हो जाते हैं फिर शरीर में आते हैं फिर मुक्त हो जाते हैं या मुक्त तो नहीं भी है तो वर्तमान में शरीर यह गया दूसरा आया तीसरा आया चौथा आया फिर प्रलय में कुछ काल के लिए फिर रुक गए फिर सृष्टि बनना प्रारंभ हुआ फिर शरीर मिला तो ये जो सारा क्रम चल रहा है बार बार जन्म का मरण का ये भी प्रवाह से अनादि है तो इस तरह से यहां पर हमारे गुरुओं का भी गुरु ये ईश्वर तो हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम ईश्वर के ज्ञान को और ईश्वर के ज्ञान का अर्थ होता है सत्य ज्ञान सत्य ज्ञान को अपने अंदर धारण करते हुए और उस ईश्वर से अपनी निकटता बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते कितना बढ़ाएं कि जैसे वो आनंद से परिपूर्ण है हम भी उसी आनंद से सदा परिपूर्ण रहें तो आज की कक्षा यही बंद करते हैं प्रणव ध्वनि